भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजा राजाधि देवी की कन्या थी भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए सब लोग अपना सा मूह लिए देखते ही रह गए परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजीत वे अत्यंत धार्मिक थे उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या नग्नजीत की पुत्री होने से वह नागनजीती भी कहलाती थी परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार शांत दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके क्योंकि उनके सिंह बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौसलपुरी अयोध्या पहुँचे कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया राधा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें नागनजीति सत्या मन ही मन सोचने लगी भगवती लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीलावतार ग्रहण करते हैं वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं परीक्षित राजा नग्नजीत ने भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुक्ष मनुष्य मैं आपकी क्या सेवा करूँ श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा नग्नजीत का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है फिर भी मैं आपके सौहार्द का प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है राजा नग्नजीत ने कहा प्रभो आप समस्त गुणों के धाम है। एक हैं एकमात्र आश्रय हैं आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है परंतु यदवंशिरोमणे हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है उसका बल पौरुष कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है श्री कृष्ण यदि इन्हें आप ही नाथ लें अपने वश में कर लें तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए वर होंगे भगवान श्री कृष्ण ने राजा लग्नजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने साथ रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया इसमें बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है राजा नग्नजीत को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्य का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा शंख ढोल नगारे बजने लगे सब और गाना बजाना होने लगा ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे सुंदर वस्त्र पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे राजा नग्नजीत ने दस हजार गौवें और तीन हजार ऐसी नवयुवती दासियां दी, जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी दहेज में दी इनके साथ ही नौ हाथी नौ लाख रथ 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामांद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था परीक्षित यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई उन लोगों ने नाग जी की सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांधी धनुष धारण करके जैसे छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया तदनंतर यदवंशिरोमणि देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्य के साथ द्वारका में आए और वहाँ रहकर कर गृहस्थोचित विहार करने लगे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की फुआ सुतकृति एक देश में ब्याही गई थी उनकी कन्या का नाम था भद्रा उसके भाई संतरदन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा वह अत्यंत सुलक्षणा थी जैसे गरुण ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियाँ थीं उन परम को वैभौमा सुर को मारकर उसके बंदी से छुड़ा लाए थे